उमंग तुमंग उमंग तुमंग उमंग तुमंग उमंग, उमंग।, उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम बहादुर कशिका काशू बेटी तुमर देवेंद्र नाश्ता कर लो मां, आज तो छुट्टी है। आज भी जल्दी देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है। ठीक है मां, हम नाश्ता कर लेंगे पर देवेंद्र को तो आ जाने दो। अच्छा ठीक है। देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना। मैं पूजा करने जा रही हूं। अच्छा मां। मां मां लो देवेंद्र भी आ गया दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूं मुझे परेशान मत करना समझे ठीक है मां नाश्ता नाश्ता यहीं ले आओ दीदी ठीक है मैं यहीं टीवी के पास बैठकर खाऊंगा ठीक है मैं अभी लाती हूं यह बातचीत दिल्ली के किंग्सवे कैंप में रहने वाले भाटिया परिवार के बीच की है पिताजी की किताबों की दुकान है मां घर में ही रहती हैं पुत्री कशिका 8वीं कक्षा में और पुत्र देवेंद्र 6ठी कक्षा में पढ़ता है 12 अप्रैल 1997 को इस घर में एक ऐसी घटना घटी जिससे कशिका भाटिया को हम हमेशा याद करेंगे आइए सुनते हैं ये बच्चे ओह थैंक्स ये देखो दीदी ये मारा देवेंद्र चुप रहो मैं भी देख रही हूं अरे ये मारा अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं बंद कर दिया होगा ये तो देखो याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है टीवी की आवाज कम करो लगता है कोई आया है एक काशू बेटी देखो दरवाजे पर कौन है अच्छा मां जी कौन आप लोग कौन कहिए किससे मिलना है अरे हमें अंदर मैं दो कि गोलेतरी कोपड़ी के पार कर दूंगा हाइड्रस्टर से क्या बात है देखो जल्दी आओ ये ये ये मत मारो कुछ मत छेड़ो चाबी चाबी मुझे आ, नहीं मालूम चाबी या नहीं कह रखी है तू बहानेबाजी करती चाबी चाबी है जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा अरे, अरे मेरे पास मत छोड़ो मेरी मां को छू चुप मैं मार से गाली तो यहीं ढेर कर दूंगा चुप शाबाश नहीं बचा ले सुनो सुनो इसको उठाकर दूसरे कमरे में ले चलते हैं पकड़ो इसको पकड़ो ha <laughs> ab iski awaaz bas yahi sun paayegi chahe ja, to hum khud hi dhoond lenge chalo <laughs> hey bhagwan ab main kya karu <laughs> <laughs> हां पापा को फोन करती हूं देवेंद्र तुम तुम तु खिड़की से देखते रहो हूं ठीक है हेलो हां बेटा बोलो पापा हां पापा हां बोलो आ बेटा जल्दी से घर आ जाओ पापा चोर गुस्सा है हैं हां कौन गुस्सा है मां को बहुत मार रहे हैं अच्छा तुम घबराओ मत नहीं मैं घर पर पड़ोसी को बुला तब तक मैं आता हूं हैं ठीक है अब टीवी इंडर मैं मैं बाहर से शोर मचाती हूं तुम तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ अच्छा बचाओ बचाओ घर में चोर और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की बंदी करेगा इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई कितना बहादुर बच्चा है देखो तो सही इसको कशिका को हां वाह वाह वाह कमाल कर दिया कमाल कर दिया इस बच्चे ने आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली उनके पास तो बंदूक भी थी चाकू भी था मैं तो डर ही गई थी ऐसे बच्चे होने चाहिए देखो ना सबकी जान बचाई बहादुर है मेरी बच्ची अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे मुहल्ले, रिष्टिदारूं और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी. और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को एक हजार रुपै का इनाम और प्रमाण पत्र मिला. इतना ही नहीं. कशिका को प्रधान मंत्री ने वीर्ता का राश्रिय पुरस्कार भी प्रदान किया। कशिका जी, आपसे एक सवाल, आप आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे? मैं IPS अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती हूं। बहादुर कशिका अभी आप सुन रहे थे सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम कार्यक्रम संयोजन डॉ अमरेन्द्र बेहरा आलेख सुधा भटनागर कलाकार मंजुमेनी राममेनी राजरी त्रिवेदी सुनील लोहिया आरती बक्षी और समीर ध्वनिंकन सतीश लाडे निर्माण सहयोग दाउ दयाल चतुर्वेदी और निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्तन